साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद अब यह वैतर्किक प्रणाली से उस तत्व की ओर ले जाने की चेष्टा है यहाँ पर गुरु ने कह दिया कि तुम कहते हो कानों की कान है तो क्या सुनकर उसे जाना जा सकता है नहीं आँखों की आँख है तो क्या आँखों से देखकर जान ले नहीं क्यों नहीं क्योंकि वहाँ पर आँखें नहीं जाती वाड़ी नहीं जाती इसलिए वाणी के द्वारा भी बोल कर नहीं समझा सकते मन ही नहीं जाता है इसलिए वाणी भी लौट आती है अतः अवांग मनस गोचरम कहा गया है यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासह जहाँ से वाणी मन के साथ लौट आती है क्योंकि मन भी प्राप्त नहीं कर सकता है मन जहाँ जहाँ जाता है वाणी उसका अनिवर्तन करती है और मन जिसको अपना विषय बनाता है वाणी उसे शब्दबद्ध कर दिया करती है पर जहाँ मन ही नहीं जाता तो वाणी कैसे जाए मन उसे बिना पाए लौटकर आ गया इसलिए वाणी भी उसके साथ वापस आ गई इस ढंग से उस तत्व के संबंध में यहाँ पर कहा गया है यहाँ उसी आत्म तत्व स्वरूप का प्रवचन है वह चैतन्य तत्व क्या है यह मानो भीतर प्रवेश कर पाने की चेष्टा है जैसे श्री रामकृष्ण देव एक बात कहते थे देखो संसार में सारी चीजें जूठी हो गई लेकिन एक ब्रह्म वस्तु ही झूठी नहीं हुई आज तक कोई बोलकर बता नहीं सका झूठी का अर्थ है यदि वस्तु को ओंठों से लगा दें तो वस्तु झूठी हो जाती है अभी तक कोई बोलकर नहीं बता सका कि ब्रह्म कैसा है इसीलिए ब्रह्म वस्तु झूठी नहीं हुई संसार की सारी चीज़ें झूठी हो गई शास्त्र जूठे हो गए, गए। किंतु ब्रह्म वस्तु जूठी नहीं हुई ठीक यहाँ पर वही बात है कोई बोलकर नहीं बता सका तो तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? इसलिए बहुत कठिनाई है जिसको वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता तो उसे मैं कैसे समझाऊं कि वह तत्व तो कैसा है वह विदिश से भिन्न और अविदिश से ऊपर है इस प्रकार समझाते हुए वे धीरे धीरे आगे चलकर बताएंगे कि जो ब्रह्म है या आत्मवस्तु है या चैतन्य है वह अनुभूति का विषय है वाणी का विषय नहीं है मन जाकर उसके स्वरूप का आकलन नहीं कर पाता है जैसे श्रुतियों में आप पढ़ेंगे कभी तो यह कहा जाएगा जैसे यहाँ पर कहा गया है कि मन वहाँ पर नहीं जा पाता है और फिर यह भी कहा गया है कि मनसेव से व मन के द्वारा ही उसका दर्शन किया जाता है अब यह विरोधी बातें मालूम पड़ती हैं एक स्थान पर कहो कि मन वहाँ नहीं जाता है और दूसरे स्थान पर कहो कि वह मन के द्वारा ही अनुद्रष्टव्य है अनुभव में आता है तो इसका क्या अर्थ है तो उसका आचार्य शंकर ने बहुत सुंदर अर्थ किया है जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह उस तत्व के दर्शन करने में समर्थ होता है आज हमारा मन मलिन है मलिन मन से उसका अनुभव नहीं होता पर किससे होता है जब बुद्धि सूक्ष्म हो गई मन पवित्र हो गया तब वह उस तत्व को देखने का अधिकारी होता है मन के भीतर में अनंत शक्ति है पर उस शक्ति का आज हमें बोझ नहीं हो रहा है क्यों नहीं होता है इसलिए कि मन के बहुत से अंग हैं मन बिखरा हुआ है इसलिए उसमें भोथरापन है पहनापन नहीं है पर यदि हम किसी उपाय से मन को एकाग्र करें और एकाग्र करके उसे अपने ऊपर लगा दें अपने ऊपर माने भीतर ही मन को हमने एकाग्र किया और भीतर ही हमने मन के ऊपर लगे उसे लगा दिया केंद्रित कर दिया तब क्या होता है तब उसमें बड़ी भेदन शक्ति आ जाती है और वह फिर अपने ही परतों को काटने लगता है यह विलक्षण सिद्धांत है और साधना की प्रक्रिया है अध्यात्म के क्षेत्र में जैसे हमारा मन एकाग्र तो होता है पर अपनी रुचि के विषय में होता है यदि मुझे संगीत में रुचि है तो मैं अपने मन को संगीत में एकाग्र करता हूँ यदि चित्रकारी में रुचि है तो मैं मन को चित्रकारी में एकाग्र करता हूँ